बाकी समझ जगत को बना लो को स्वयं को कोई आकार नहीं देना सिंध रहो। रहो। तब आपको स्पष्ट होगा कि मेरे अंदर मैंने ही कल्पना करके देख रहा लेकिन वहां की गड़बड़ी का कारण यह है कि वह पहले हिसाब से पहले अपनी बना लेते ही दूसरे के हैं वो जंगल गाड़ी घोड़ा वगैरह बनाने से पहले सबसे पहले आप स्वयं का शरीर वो भी इसके सदृश कि कोई हाथी घोड़ा बन जाए आप आप कभी अपने आप को नहीं देखा? हाथी पर बैठे हुए अपने को देखते हो इसी शरीर के सदृश शरीर वहां बना लेते इतनी कायात्म है इतनी शरीर के मोह ममता है की आपके अंदर एक क्षमता नहीं सपने में, में भी आप अपने मर्जी से कोई कल्पना करके दिखा आप चाहे मैं ये मनुष्य अपने आप की कल्पना नहीं करूंगा मैं गधा बन के दिखूंगा नहीं दिख सकते आप अपने। पहले अपने आप को वहां पर वही आनंद वाला बनोगे जो यहाँ आनंद वाले हो विशिष्ट फिर उस विशिष्ट से अन्याय को विशिष्टों को बना लोगे फिर देखने लगोगे इसलिए वहां के अंदर बाहर का भेद सिद्ध हो जाता है इसे यहाँ पर कहते हैं कि देखो कि वह ऐसा पहले निश्चय करना लेना जरूरी होता है के द्वारा रज्जु ने दिया जहां पर आप देख रहे हैं उस नाम से बिन में वस्तु नहीं आते वस्तु नाम से अभिन्न तस् परापर ब्रह्म रूप से अक्षर ओ इत उपव्याख्यान ओय हर ब्रह्म अपर अव्याकृत और व्याकृत ब्रह्म यह जो अक्षर है ओम इस अक्षर का ही अब हम उप व्याख्यान करने जा रहे हैं। क्यों तो करना चाहते हो संबंध भाष्य में कहित कथित वाक्य दोबारा दोहरा है ब्रह्म प्रतिपत्ति उपायत्वा। क्योंकि अब ब्रह्म की अनुभूति का एकमात्र उपाय एक एकद श्रेष्ठम एक परम ऐसे उपचुत पहले कह चुके हैं क्यों यही उपाय है और कोई उपाय नहीं है क्या कहते हैं ब्रह्म समीप तया क्योंकि यही ब्रह्म है ब्रह्म का अत्यंत समीप है अत्यंत समीप क्यों है क्योंकि उससे अभिन्न उसका वाचक है जो जिसका वाचक होता है वो उसके समीप होता है जो जिसका वाचक नहीं है वो उसके संबंधी होता है जो गोल मटोल वस्तु है उसका नाम घाटा, ये जो है क्या है वो उस वस्तु का अत्यंत समीपतर है।, रूपम, रूपम क्या है? नहीं से हो जाता है। रूपम शब्द के द्वारा घट या वस्तु ग्रहण नहीं हो सकता अन्य कोई भी शब्द आप प्रयोग करें वह सभी के सभी घट से अत्यंत व्यवहित होगा लेकिन एकमात्र घट शब्द ही ऐसा है जो घट से है। इसी प्रकार से जो ब्रह्म से अत्यंत आगे शब्द कौन है उसका वाचक ओम ही है बाकी समस्त जगत तो उस ब्रह्म से व्यवहित है सभी के बीच में माया रूपी पर्दा आ जाती है। विदेशी ने समझा उसने इस पर पांडव पुस्तक लिखा उसका नाम क्या का पता है बिहाइंड आयरन कर आयरन करटन लोहमय पर्दे का पीछे क्या है वो बताया लोहमय पर्दा ने माया जिसको तोड़ फोड़ करके चीर चीड़फाड़ करके बाहर निकलने के लिए बहुत कठिनाई काम है लोहमयी पर्दा है बोला उस आयरन कर्टन। टन इसका पीछे क्या है जिसको आरण कर रखता है उसके पीछे क्या है कहते हैं उसके पीछे वो आत्मा ब्रह्म यही एकमात्र व्यवधान है ब्रह्म और हम लोगों का पीछे में। जो विशिष्ट बनकर सामान्य और विशिष्ट का बीच में माया रूपी पर्दा ही कारण है उसको चीर लेना है इस तरह कि हम उस ओम के करोगे भी? ओम के द्वारा ही होगा क्योंकि अत्यंत हो अत्यं रहे तो उसको पकड़ना पड़ेगा कि जितने भी जगत पकड़ोगे गया है माया मायावी पर्दा से व्यवहित है माया तो निष्पन्न है जगत ब्रह्म पर माया माया के उसे जगत होगा जब जगत कोई भी वस्तु को, को पकड़ोंगा हम कहा पहुंचेंगे है? माया में पहुंचो जगत गाय कौन है माया है ब्रह्म नहीं है जगत को या जगत की वस्तु को या जगत की वस्तु में नामों को ग्रहण करोगे उससे आपको माया ही मिलेगी ब्रह्म नहीं मिलेगा और क्या हुआ है ना ना राम मिली ना माया कहा ना कहा वक्त माया मिली ना राम ये आज के साथ समाज का हल बेचारों को न माया मिल रही है राम मिल रहा है गद्दी के चक्कर में किसके चेले बन जाते हैं गद्दी तो मिलती नहीं तो बेचारे दुखी तो हो जाएंगे राम तो मिला ही नहीं जिसने घर छोड़ा था उससे भी गए इससे भी गए दोनों तरफ से गए। तो जगत की क्यूँकी उससे बात अभी ये ब्रह्म को अच्छा हमें ओमकार उपासना करनी पड़ेगी क्योंकि तो ब्रह्म से अत्यंत समीप अत्यंत अव्यवहित तो स्वरपुता नाम वह है ओम इसे कहते ब्रह्म समीप उपव्याख्यानम उपव्याख्यान विस्पष्ट रूपेण प्रकृष्ट कथन करने का नाम उपव्याख्यान उसके प्रकृष्ट रूपेण और स्पष्ट रूपेण कथन करने के लिए आरंभ किया गया है ऐसा समझना चाहिए करो जी फिर सुनोगा क्या बोलना चाहते है इसका कथन सुनो भूतम भविष्य क्या है व्याख्यान भूतम भविष्य तो व्याख्यान तो अच्छा समत्रेद्याय था कने का तात्पर्य काल तय से परिच्छेद्य जो कुछ भी है तथा सब ओंकार उत्त अभिधेयिका अभिधान के अभिधेय करने से पहले समस्त अभिधेय जो कम्ब उनका घटारी नामों से बिन कर दो उन नामों को आकार के साथ वो अकार फिर क्या है ओम का अव्यवहे इस प्रकार से आप परस्पर इसलिए उक्त न्याय कह दिया अत्यंत अव्यवाहित नहीं है ओम और भूत बहुत भविष्य कहा से परिचिन जो हो चुके हैं घटबड़ा इसका अत्यंत अव्यवाहित संबंध ओम से नहीं है घटपटारी वस्तुओं को पहले घटपटारी अवै किसका अवैवी अवैध अवैध के साथ अभेद करता हुआ ओम रूपे न ग्रहण करो अगर उस ओम का अभेद्रह्म इसलिए कह रहे हैं आप कि काल तिचेतन यदपि उक्त न्याय उत्तर कार्य आधिगम्यम जो दूसरा है कर्ण त्रिकालतीत काल से अपरिच्छेद्य काल अपरिचेद्यम कार्याम्यम कार्य से जिस कारण का परमाण कर रहे हो वह कारण रूप जो वस्तु है वह भी अव्याकृत आदि अव्याकृत आदि नामों से जो कहा जाता है वह भी ओंकार वह भी ओंकार ही है दृढ़काल ऐसी परिच्छि कार्यात्मक जगत काल से परिचिन कारणात्मक जगत अतर कार्य काल रूपा व्याकृत और अव्याकृत रूपा यह जो ब्रह्म है वह क्या है वह ब्रह्म ही है ठीक है सबसे पहले ओंकार के साथ अभिधन कर दो ओम ब्रह्म के साथ अभिन्न हो जाएगा एकत्रकार कहते हैं अभिधान और अभिधेय यद्योलों के दोनों एक ही में कल्पित होने के कारण से एक रूप वाला है ये कहा गया फिर भी सर्वम येतद् ब्रह्म कह करके आपने अभिधान प्रदान क्यों किया तब कहते हैं ये कोन के बावजूद भी अभिधान प्राधान्य निर्देश अभिधान की प्राधानता से निर्देश किया गया है क्यूँकी अभिधान के द्वारा अभिजय का ग्रहण आसान हो जाता है केवल अभिजय का ग्रहण कभी नहीं हो पाता है इसलिए फिर उसके लिए ओमित दक्षम श्रम इत्यादि अभिधान प्राधान्य निर्दिष्ट से पुला अभिजय प्राध्य अभिजोरी कथ प्रतिपक्ष कौम इत्यादि अक्षरम इत्यादि के सर्वम इत्यादि के द्वारा जो अविदान प्रदान करता हुआ नाम प्रदान करता हुआ जो उपदेश दिया गया था निर्देश किया गया उसी को क्या कर रहे हैं पुनः अभिदेय अविदान तो प्रधान वस्तु तक करो नाम प्रदान नहीं रूप प्रधानता के द्वारा भी निर्देश किया जा रहा है क्यों कर रहे है यही बात सिद्ध करने की अविदान अभिदेय एकत्व प्रतिपत्ति था अभिधान और अविधेय दोनों के एकत्व का बोध कराने के लिए कहा जा रहा है इतना था और यदि ऐसा नहीं करते तो अभिधान तंद्र अविधेय प्रतिपत्ति अविधेय से अभिधान गौलम इति आशंका होगा अभिदान प्रदान होकर अविधेय की केवल प्रतिपत्ति कराते क्या होगा अविधेयत्म में अपेक्षा ऐसी गौरतव आपको भी एक घटे खुद करा दिया और गोगे आप शब्द बोलाओगे नाम नामी बोलाओगे व्यवहार तो में कौन प्रधान नाम ही तो हुआ नाम नहीं दोनों स्व प्रधान कैसे सिद्ध करोगे आप इसलिए कहना पड़ेगा समस्त अविदान भी ब्रह्म है समस्त अभिधेय भी ब्रह्म है दोनों बराबर होगा कहते हैं ये तरह था बात हम ऐसा नहीं व्यवस्था देकर कर करते तो अभिधान तंत्र अभिधेय प्रतिपत्ति अभिधान को अधीन हो करके अविधेय की हम प्रतिपत्ति कर देते तो अविधेष्य अविधान गौण अविधानता जो के प्रति अविधेय के वह हो जाएगा यदि आशंका साथ ऐसी आशंका हो जाती ऐसे हमें करना नहीं है नहीं रूप चाक्षुष कस्य द्रव्य स्वरूपा मुख्य प्रसिद्ध कार्य क्योंकि का चाक्षुष कस्या रूप के चाक्ष के अधीन होता है द्रव्य के चाक्षुष प्रत्यक्ष रूप के चाक्षष प्रत्यक्ष हुए बिना द्रव्य का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होगा नहीं इसका ये तो नहीं हुआ की रूप से अभिन्न द्रव्य है न इसी तरह से यदि हम यहाँ पर भी अभिधान के अधीन होकर अभिधेक का कथन करता अधीन अभिधान के अधीन होकर यदि हम अभिधेय का कथन करने लग जाए तो अभिधान अविधेष नहीं होगा इसे रूप अधकर घट का प्रत्यक्ष होने पर भी घट और रूप दोनों अभिन नहीं होते उसी प्रकार ऐसी अभिधान अधीन होकर अभिधेय कथन करने पर भी अभिधान और अभिधेय दोनों अभिन्न होना आवश्यक नहीं है प्रधान व्यवहार हो जाएगा जिससे वहाँ प्रधान गौन है द्रव्य गौन क्या कौन है उनकी भाषा में रूप द्रव्य में समय समय है आश्रय प्रधान तो गौण होता ही इसलिए कहते कि देखो ये ऐसा नहीं करते तो ये गौण की आशंका हो जाती एकत्र प्रतिपत्ति प्रयोजनम अभिदार अब एक प्रयत्न युग पत्र प्रलापयंस तरण संभ्रम प्रतिपद्यता इसीलिए का प्रतिपत्ति का प्रयोजन क्या है अभिदान और अविधेय दोनों के एकत्व प्रतिपत्ति का प्रयोजन ये है कि एक ही नहीं, एक नहीं तो हो प्रयत्न एक प्रयत्न के द्वारा यदि आप अभिदान की मिथ्यात्व कर लिया तब जो विध्यात हो यदि यह अविधेय की मिथ्यात्व कर लो तो अलग की विधात हो गया दोनों को अलग से करने की जरूरत नहीं है जैसे उनके आगे हो रूप का नाश हो जाए डर रहेगा होता है ना रक्त रूप नष्ट हो गया श्याम रूप पैदा हो गया श्याम रूप नष्ट होकर रक्त रूप नष्ट हो जाए उत्पन्न हो जाता है लेकिन घर तो वैसे रहता नहीं है यहाँ ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ गौर प्रधान भाव नहीं है दोनों समान प्रधान हैं और दोनों एक दूसरे से अभिन्न भी है केवल दोनों प्रधान ऐसी बात नहीं दो प्रधान को स्वतंत्र नाश करने की जरूरत है जैसे घट पट दोनों प्रधान है जो घट को नष्ट कर दो तो पट नष्ट नहीं होता और पट को नष्ट करो तो घट नष्ट नहीं होता ऐसी दो कोई कह रहे हैं दोनों के दोनों के गुण प्रधान भाव का निषेध पूर्व दोनों की प्राधनता का कथन करने में दोनों के ऐक्यता लक्षित लक्ष्य? एक दूसरे से अभिन्न है वही कह रहे हैं कि एकत्व तो प्रतिपत्ति जो अभिधान और विधायक दोनों का जो एकत्व तो प्रतिपत्ति का प्रयोजन यह है कि एक नहीं वो प्रयत्न एक ही प्रयत्न के द्वारा झट दी एक झटके में एक दो नहीं गए सात मामला हो जाए, जैसे महाभाष्य का व्याकरण में लिखते मनी है मणि वो तथा लंबे जैसे ऊँट है वहां पर मणिधन वणिवा क्या पच्चय करनी चाहिए आकाशणीर कैसे हो गया क्या हुआ नहीं होना चाहिए इसे विचार करते हो तो आया लेकिन हमें श्लोक से तात्पर्य है यहाँ श्लोकार से वहां के व्याकरण के मैंने मैं बता रहा हूँ एक ऊँट जो है चल रहा था वो नीचे कुछ दिखाई दिया कांटे की चीजों को उसको चुगने की चेस्ट किया उधर दो बकरी थी और दोनों उछल को जाया करके दोनों के गले को बांध दिया गया रस्सी से वो भी चुग रहे और चुगते चुखते ऊंट बाबा ही हो गया देख देख गया और रस्सी के अंदर उसका सिर चला गया समझे दो मुह यहाँ पर यहाँ पर बकरी चल रहे है रस्सी बंदा हुआ है और वो तो अंदर गया और उसको जैसे थोड़ा आगे गया, तो गर्दन में लगा क्या हो रहा है खुजला रहा है उसने यूँ उठाया क्या होगा दोनों लटक गए और <laughs> दोनों की मौत में कौन पहले मरा दोनों पहले तो फांसी लग गई ना एक तो फांसी तो है रही क्या मृमाणो तो दृष्टवा मंगो वचन ब्रवीतार उतरार उन दोनों को मरता होगा देख रहा मंक जो चलाने वाला था वो तो कुछ बातें कहता है कि भाई देखो छह मरे जैसा भी है लेकिन ऊँट को लगता है कि दोनों कानों में लटकनिया लटकनी श्लोकार जो भी है दोनों के दोनों के मौत एक साथ क्यों दोनों एक से समान रूपये में बंधे हुए हैं और बीच में से उठाकर दोनों लटक गए एक साथ लटके हुए हैं तो एक साथ उनकी मौत हो गयी उसी प्रकार यहाँ पर भी दोनों एक साथ ही मौत को पाएंगे कौन अविधान और अविदे इसे कहते हैं कि ये ही नहीं प्रत्यान युगपथ प्रापय तथ विलक्षण इन दोनों को विलय करते हुए इन दोनों से जो विलक्षण का कारण वह ब्रह्म को प्रतिपद्धित तो ब्रह्म का अनुभूति हो जाएगा ज्ञान हो जाएगा इसी प्रयोजन से यहाँ पर अभिधान और अभिधेत दोनों को अभिन्सित करना भी इष्ट है औदि पागा मात्रा मात्रा छपा दाई थी इसी बात को आगे यही मूल में मंत्र में कहने वाले हैं पादा मात्रा छपा दाई थी यह का कहा इस मंत्र के लिए कल आहा सर्वधंगे ब्रह्मा अयम माता ब्रह्मा सोय माता चतुष्पा जिन्हें आप ओंकार मात्र ब्रह्म कहा है वह सब के ओंकार और अब सर्विधम और ओंकार क्या है उप्रम पहले ओंकार क्या है तदेद तो से तद अभिन्न से तथा अभिन्न एक न्यायालय है तद अभेदिन्न से तद अभिन्न अभिन्न एक तो न्याय एक से अभिन्न है जैसे सर्वम से अभिन्न ओंकार है और सर्वम से अभिन्न ब्रह्म है तो बात है ना सर्वम से आपने अभेद किया ओंकार को पहले मंत्र में। इस मंत्र में सर्वम को ब्रह्म के साथ अभेद कर दिया तद अभेदस्य सर्वम सर्वस्या अभेदस्य ब्रम रहा था और सर्वस्य ना तद इसे से जो ब्रम से अभिन्न है ओ नंबर बहुत ही सुंदर है अभिधान प्राधान्य निर्दिष्ट से पुनर्भिधि एव अत्र व्यातिहार निर्देश की धाव ऐसे निर्देशों को क्या हम कहते हैं व्यतिहार निर्देश जिसको एक को प्रदान करके पहले जिस का निर्देश किया दूसरे को प्रदान करके उसी तत्व का तो निर्देश कर रहे हैं पहले अभिधान को प्रदान करके सर्वम का अभेद निर्देश किया और अब अभिधेयता जो ब्रह्म का प्रदान करते हुए विधेयक का निर्देश कर रहे हैं ब्रह्म अभिनय है और अभिधान है पहले अभिधान प्रदान हो ना ओम को प्रदान कर सर्वम ओंकार अभिधान प्रदान के निर्देश हुआ और अब यहां अवे को ओम उसको प्रदान करके अभिधे प्रदान रूप सर्वम ब्रह्म निर्देश वो करे अभिधान प्राधान निर्दिष्ट से अभिधान प्रदान पूर्व पूर्व मंत्र में जिन तत्व सर्वम का निर्देश किया गया था वही सर्व क्या कर रहे हैं अभी पुनः अविधे प्राधान निर्देश उसी को फिर अविधे प्रदान रूप निर्देश किया जो सर्वम ओम कहा गया था वही सर्वम अब ब्रह्म कहा जा रहा है इसी निर्देश का एक नाम है व्यतिहार निर्देश इस प्रकार निर्देश करने का नाम व्यतिहार निर्देश होता है लेकिन विचार ये करना है सर्वम ओम है ठीक है सर्वम ब्रह्म ये तो ठीक है लेकिन ओम और ब्रम या अभिन्न कैसे सिद्ध हुआ सर्व को ओम से अभिन्न कर दिया सबको ब्रम से अभिन कर दिया ओम और ब्रम होगा उनका परिसर त्यास तो नहीं हुआ पूर्व पक्ष के धन्य हो पूर्वत्र वाक्य सर्वस्विन ओंकार आवेद होता पूर्व वाक्य में क्या किया सभी में हर ओंकार का आवेद कदन कर दिया और इस दूसरे मंत्र में उत्तर स्वेश ब्रह्मी सर्वावेद उच्च ब्रह्म में ही आपने समस्त का अवेद कथन किया है निर्देश इसलिए निर्देश नहीं हुआ निर्देश क्या है व्यतिहार वास्तव में होता है सर्व ओम है ओम ही सर्व है सर्व ब्रह्म है ब्रह्म ही सर्व है ऐसा उल्टा निर्देश जैसे आपने दृष्टान्त अभी अंत में भाषिका में किया दृष्टान्त आगे, आगे मंत्र को पारा मात्रा माँ दास से पाया किसका नाम व्यती हुआ सर्वम ओम ओम सर्वम तो बोला नहीं सर्वम ब्रह्म ये हुआ ये कभी व्यत मानी जा सकती है सर्वम ओम ओम में नो ब्रह्म अगर ब्रह्म सर्वमें ओम और ब्रह्म को आधेर किए बिना व्यतिह नि की, की सिद्धि नहीं हो सकती है तब कैसे इसको को व्यत निवेश कह दे रहे हो बात ऐसा है क्या वो न्याय लागू हो रहा है ब्रह्म अभिदेश से अभेद मुक्त ब्रह्म में अभिदे का अभेद कथन करने के बाद ओंकार में भी उसके अभेक्षित स्वतः हो जाता है ब्रह्म में जब सर्व का अपने आभेषित कर दिया तो स्वभावत ही वह सर्व ओम से अभिन्न होने के नाते वह ओम ब्रह्म से अभिन्न हो जाएगा कैसे मान लीजिए आपके पास एक लीटर दूध है ठीक है इसको तो समझोगे आप सरवम क्या समझोगे सरवम और आप लाइए गंगाजल जल एक लोटा में एक और लोटा में गंगाजल ला, रहा दो लोटे में गंगाजल ला, एक लोटे का नाम रख दो रामचल दूसरे लोटे का नाम रख दिया आपने ये कृष्ण है राम के चरणामृत क्यों राम जी पर अभिषेक करके वो किया हुआ गंगा और जब कृष्ण चरणामृत क्यों कृष्ण भगवान की पर अभिषेक करके किया हुआ है ठीक है दो है आपके पास कुल तीन वस्तु होंगे कि नहीं, नहीं एक तो लीटर दूध है और एक जल है राम रामचरणामृत कृष्ण अमृत अब इस राम रामचरणामृत को दूध के साथ में डाल दो तो क्या हो गया अब रामचरण अभी हो गया कि नहीं हो गया हो गया फिर वो कृष्ण चम्राय और अमृत को भी दूध में डाल दीजिए अब क्या हो गया वो कृष्ण चरण अमृत अब रामचरण कृष्ण चरण दो रह जाएंगे क्या अलग उस दूध में दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे वो दोनों को भी अलग हो जाएंगे क्यों क्योंकि रामचरण अमृत जब दूध के साथ अभिन हो गया है अतएव कृष्ण चंद्राम दूध के साथ अभिन्न होने के कारण राम चरणामृत और कृष्ण दोनों ही अभिन्न हो गए समझ में आई दृष्टान कुछ उसी प्रकार यहाँ पर भी सर्वम में क्या है दूध के समान है और और ब्रह्म दो स्वच्छ चीज है विशुद्ध है और दूध क्या है कर्म विकार है अब उस सर्वम के साथ पहले आपने ओम को अभिन कर दिया फिर रामचरणाम को डाल दिया ओम हो गया सर्व के साथ अभिन्न फिर कहते हो ये ब्रह्म भी को भी सर्व के साथ अभिनन्न कर दो तो कृष्ण भी अम्ब अभिन्न हो गया फिर उस सर्वम के अंदर ओम भी घुसा ब्रह्म भी घुसा तो ओम और ब्रह्म बालक रह जाएंगे वहां नहीं दोनों ही अभिन्न कि एक से अभिन वस्तु के साथ दूसरा भी उसके साथ अभिन हो जाता है इन दोनों की भी परस्पर होनी ही पड़ेगी उसकी बिना व्यवस्था नहीं बनेगी नहीं तो आपको बाद में हम कहें अब हमको कृष्ण चरणामृत दे दो वो जो है राम चरणामृत नहीं चाहिए हम तो कृष्ण भक्त हैं वो दूध से कृष्ण चरणामृत अलग करके दे दो हंस भी नहीं दे सकता हंस क्या करेगा उसका दूध पी जाएगा और जो बचाए क्या हो कृष्ण चारणाम के राम चारणावृत अब उन दो जल में सल कर सकता है कोई महकाल नहीं कर सकता अतएव दोनों ही अभिन्न है इसी प्रकार यहाँ भी समझने के लिए कार्य है तट अवेद से तद अभिन्न तद इति भिन्न सिद्धत् तद अवेद चमने सर्व अवेदस्य से ठीक फिर तद अभिन्न सर्व अभिन से सर्व अभिन्नता ओंकार और सर्व अभिन्न साथ मंत्र में ब्रह्म को यथ इसलिए तत् सर्व से अभिन्न जो ओम तत् अभिन्न जो ब्रह्म अथवा तत्व सर्वम उससे अभिन्न शब्द रहना ब्रह्म उससे अभिन्न कौन है ओम है एक ही बात उसी को नीचे गये बाद में ओंकार सेने सर्वस्य से ओंकार है वह क्या है ब्रह्म विवर्त ओम नाम नो ना, भी ब्रह्म का ही विवर्त है कंकार तो शब्देत तो ब्रह्मण पुरा कंटम भतौ तो। तस्मा मंगल का भाव मनुष्य मृतिकार इस बात को स्पष्ट कहा है प्रथम विकार प्रथम विवर्त ब्रह्म से क्या है ओम है अतएव जो है वो ओम कार क्या है ब्रह्म का विवर्त होता वस्तु है और जो विवर्त तक कार्य होता है वह कारण से अभिन्न होगा इतना ही नहीं ब्रह्म विवर्त अभिदय अभिन्न ब्रम अभिन्न सर्वम जो अभिदय पूता वस्तु सर्वम इस सर्वम से अभिनय क्या है उस अभिदय से सर्वम से अभिन्न ब्रह्म उस ब्रह्म से भी अभिन्न ओंकार से उस ब्रह्म से भी अभिन इसलिए ओंकार हो गया अतय अभिधे अभिन्न संभव इस, इस ओम को हम सर्वम के साथ अभिन्न और ब्रह्म के साथ भी अभिन्न कह देंगे इतिभाव इस न्याय को लगाए बिना वे निर्देश का दृष्टांत मेरे आगे मैंने तदाच्य दी पादा मात्रा मात्रा चपादा घट नहीं सकता क्या न्याय तो लगानी पड़ेगी तदा भिन्नत्वेन तदा भिन्नस्य तदा अभिन्न अभिन्न ये न्याय लागू होगा एक से अभिन्न जो वस्तु है उसी से अभिन्न जो दूसरा वस्तु कहा जाता है ऐसे में दोनों के दोनों वन्य वस्तु परस्पर भी अभिन्न हो जाते हैं ये सामान्य न्याय का नियम है सर्वम से अभिन्न था जो वही सर्वम से दूसरा कोई वस्तु अभिन्न कहा जाए फिर वावे प्रथम प्रथमोक्त अभिन्न वस्तु द्वितीयोक्त अभिन्न वस्तु दोनों के दोनों भी अभिन्न होंगे अगर सर्वम से अभिन ओंकार पूर्व मंत्र में कहा और सर्वम से अभिन्न ब्रह्म करके द्वितीय त्वतीय मंत्र में कहा अतवा तर अभिन जो क्या होता है तर अभिन से अभिन्न हो जाता है ये क्या तर शब्द सभी जगह क्या लेना सर्वम पहले वाला तक शब्द सर्वम लिया उससे अभिन्न शब्द ओंकार को लेना दूसरे वाला शब्द से भी लेना सर्वम और उससे अभिन्न हो गया ब्रह्म हो गया ठीक तीसरे तब से लेना सर्वम उससे अभिन्न ब्रह्म उससे अभिन्न शरीर ओम ऐसा इसे तीनों ही शब्द जगह तत्व से सर्वम भी से अलग अलग चीज लेनी पड़ेगी पहला वाला सर्वम के, के साथ ओम का दूसरी वादम के साथ का होता है तीसरे में वे तिहार दृष्टि न्याय लागू कर रहे हैं तथ से अभिन जो भी एक कोई बात नहीं तथ्य हो गया सर्वम उससे अभिनन्न ओम तो ओम से अभिन कौन है ब्रह्म अथवा ले लो तक सर्वम कुछ ब्रह्म, ब्रह्म से ओम से भिन्न ब्रह्म। ब्रह्म ओम ऐसा टिक्की बात कि मंत्र आरम्भ होता है सर्वम ये ब्रह्मा व्यतिहार निर्देश करने के लिए इस मंत्र में निर्देश हुआ कहें ठीक है सब कुछ ब्रह्म है सब कुछ ओमकार है ब्रह्म दिखता ओम दिखता है दिकता क्या है हमें सर्वी दिखा है इसलिए वो जो ओम है वो जो ब्रह्म क्या है परोक्ष है वो अपरो नहीं वो जो है अप्रोक्ष नहीं है ऐसा कोई पूर्व पक्षी आशंका जब करता है अयम आत्मा ब्रह्म और वो जो ब्रह्म क्या है ये तुम्हारी आत्मा ही है इसलिए वो अत्यंत अप्रोक्ष है इसीलिए अन्यत्रणिक ने कहा साक्षात अपरोक्षजात ब्रह्म तो साक्षात है वह अपोक्ष है परोक्ष है नहीं क्योंकि यह जो आत्मा है जो ब्रह्म में, जो ओम है जो सर्वम से अभिन्न है वही आत्मा चतुष्पाद रूपेण भान हो रहा है स्वयं आत्मा चतुष्पाद चतुष्पाद, चतुष्पाद।, चतुष्पाद।, चतुष्पाद शब्द है पांच शब्द का दो वित्पत्ति करना पड़ेगा जागृत स्वप्न शिशु की अवस्था में जब घटाओगे पद्य अन यदि पात कर्मणि विपत्ति करेंगे और तुम्हें क्या है सुर पाई है ना वो अन्य देगा तीसरा होगा पद्यति असू पात कर्मणी तीन का हमारा साधन है चौथा हमारा लक्ष्य है लक्ष्य हमारा कर्म व्यवहार होगा ना कर्मणी ग्राम अंग ग्राम क्या है ग्रहण क्रिया का लक्ष्य हुआ है वहां कर्म व्यवहार होता, होता है कि होता है इसे हमेशा ही क्रिया भलाशन कर्मत्व में सामने लक्षण इन तीन जागृत स्वप्नि इनका विवेक आत्मक तो क्रिया के माध्यम से हम काम हो जाना चाहते हैं तुरियो में इसे कर्म है मेरा लक्ष्य है मेरे विवेक श्रवण मन इत्यात्मक क्रियाओं का फल आश्रयता वस्तु है अतः वहां पर हमने कर्मणी वित्पत्ति करनी है बाकी तीन उस कर्म को प्राप्ति के होने से कर्म विपत्ति कर ले रहा है इसलिए एक शब्द दो विपत्ति चार होने के नाते एक वित्पत्ति करनी पड़ेगी और अंत वाले में दूसरी वित्पत्ति को कहना पड़ेगा आइए भाष्यार्थी के स्पष्ट करेंगे किस प्रकार से सर्वम ही ये दत् ब्रह्मी सर्वम यदुक्तम ओंकार मातमी ब्रह्म जो सर्वम जो पहले जिसको क्या कहा जाता यदुक्तम ओंकार जिसको पहले आपने कहा कि वो ओंकार मात्री है वही सर्व की बात थो रही हो थोड़ी वो दूसरा सर्व है, दूसरा सर्व नहीं है दो सर्वदात हो जाए एक सर्वदात सर्वदास दूसरा सर्वदात गलत, तो आदमी हो जाएंगे नहीं होंगे लेकिन यहाँ ऐसा दो सर्व नहीं है जो सर्व पहले ओम से अधिन करके कहा गया था उसी सर्व को कर क्या करे तभी तक उसी सर्व को ब्रह्म से अधिन किया जा रहा है त्रह्म परोक्ष परोक्षाभतम प्रत्यक्षेण विशेष निर्देश वाह परोक्ष आदमी कोई ये तो परोक्ष कथन मात्र ही है तो ब्रह्म कभी प्रत्यक्ष हो नहीं सकता की जब भी मांग खोलते हैं या शुक्र में देखते है क्या दिख रहा है सर्वमी दिखता है ब्रह्म तो दिखता ही नहीं और दूसरी बार सुश्रुति में जाता तो वो भी नहीं रह जाता पता नहीं है की क्या रहता है जगने के कई बार बोलते होगी नहीं है परेशान था मैं दुख प्रती हुई है तो सिर्फ दुख प्रती नहीं हो जाए तो आप कल्पना कर लेते हो सुख था वास्तव में सुखानुभूति हो रही थी इसे क्या प्रमाण है अब कह स्व प्रमाण इसलिए कहते हैं परोक्षा यदा यद ब्रह्म प्रत्यक्ष तो विशेष निर्देश दी वास्तव परोक्ष के द्वारा कथन तो किया परोक्ष नहीं है किंतु प्रत्यक्ष विशेष प्रत्यक्ष से हो सकता है इसलिए विशेष रूप में निर्देश कर रहे हैं अयम आत्मा ब्रह्म एक महावाक्य में है अयम आत्मा ब्रह्म छादी तो समस्या तो तो आएगा ब्रजानक में जो है ब्रह्मश्रम है अयम यदि चतुष्पात्र प्रभाज्य मनम प्रद्यात्मत अभिनयन निर्देशती अयम ये चतुष्पातेरिज्य प्रभाज्य मानम अयम जिस आत्मा को कहा गया अयम इस निर्देश के द्वारा उस आत्मा को ही हम क्या करने वाले हैं चतुष्पात्त कल्पना द्वारा प्रविभाजन पूर्वक समझाने की चेष्टा करेंगे प्रत्यगा तो अभिनय निर्देशी थी और लेकिन वो जो आत्मा जिसको चतुष्पाद रूप में प्रभक्त कर समझाने की चेष्टा की जाएगी वो आत्मा कहीं अलग नहीं है वो आपके आपकी ही है इसी बात को अभिनय पूर्व निर्देश करना है अभिनय का लक्षण क्या है अभिनय हो नाम विवक्षित अर्थ प्रतिपत्ति असाधारण शरीर व्यापारा अभिनय किसको खत है विवक्षित किसी भी अर्थ को प्रतिपादन करने के लिए आप एक शारीरिक व्यापार करोगे उसको अभिनय करना एक हो गया आओ हमने कहा क्या आपने सुना और दूसरा अंगुली सिंह किया ना ये क्या है यह अभिनय है आओ इस शब्द ना बोल करके उस शब्दार्थ जो हमें प्रतिपादन करना था आपको आप मुझे देख रहे हैं अत्या मुझे शब्द क्यों बोलोगा तो खर्चा क्यों करोगे वाणी का खर्च करना व्यर्थ वो चितनी है न इजलाज यू कर दिया बस आप समझ जाएंगे भाविया मुझे देख रहे हैं क्यों मैं? तो क्यों चिल्लाओं तो हाथ से निर्देश कर दिए इसका अभिनय इसी प्रकार से आप सिनेमा में देखते सि अभिनय तो हो रहे हैं ना इसे उनको अभिनेता कर उनको अभिनेता अभिनेतृत्व करने वाला अभिनय करने वाला है वो भी यही है और जो भाव प्रकट करने के लिए हाव कर रहा है वास्तव में तो वो नहीं हो रहा है ना कुछ भी वहां वो जो कर रहा है वो आता मर रहा है क्या मर गया हो तो एक ही सिनेमा में खत्म दूसरे में आ गया वो हर सिनेमा में मरता है अगले दिनों फिर दिखाई दे रहा है बड़ा आश्चर्य की बात विजन तो हमेशा ही मरता है हीरो हमेशा बचा रहता है भले हमेशा वही मिलन अगले में आ जाएगा अगले से आ गया ऐसे नाटक करने वाले चलते है ना ब्राह्मण करते रहते वो हर बार रावण मरता है फिर अगला दिन वही खड़ा है ये स्टेज पर से खड़ा हो गया था कहीं से एक बार ऐसा हो गया बनारस में वंश मोर बोल दिया तो राहुल खड़ा हो गया मरा हुआ मार गया मर गया गिर गया हो और लोगो ने इतना बुर्ज ढंग से गिरा ना अच्छा लगा लोगों को क्या बहुत के नाटक किया इसने तो वंश मोड़ चिल्लाए तो उठ के खड़ा हो गया रंग मारो दोबारा कर <laughs> अभिनय होता क्या है मतलब अभिप्रेता को केवल शरीर के संवेश विशेष चरण के द्वारा दर्शाया जाता है उसी प्रकार जो कहा जाता उसी को आत्मा शब्द के द्वारा दर्शाया जा रहा है वो अभिनय के समान है स्वयं आत्मा ओंकार अभिदेह परतुषा सा गौरीव भाव कहते हैं वाय जो आत्मा जो ओंकार का अभिधेय है उनका रूपी अभिधान का अविधेम होता है ब्रह्म है जो वो क्या है परापरत् व्यवस्थित पर मन कारण अपर मने कार्य कार्य कारण भाव रूप से व्यवस्थित किए रूपित हो गई चतुष्पा चतुष्पा विभाव पूर्वक व्यवस्थित चतुष्पा से ने गौ के चार पैर के समान गाय के भी चार पैर होते है नैसे चार प्रत्ये एक दूसरे से स्वतंत्र चार है ऐसा मत समझो देखो रुपए के समान है कार छा बनाव अने एक रुपये के समान एक रुपए में कितने आने होते हैं सोलह चार चार आने का चार होते कि नहीं होते हैं? चार चार आने के चार आने हो जब चार मिला दो तो सोलह नहीं हो ना एक रुपया हो गया अब वो चार आने अलग और आठ आने अलग होता है क्या और तो आठ आने में चार आने है, है या नहीं सिर्फ पौन रुपया लिया तो वो दोनों भी उसी में चाराना भी आठ आने पौन में एक रुपया लिया तो चारों के चाराना उस एक में भी है चारों अलग स्वतंत्र नहीं सत पंचाशत न्याय के अनुसार यहाँ सकल अवय व में अभिन्न रूपेण है है प्रथक पृथक अवैध नहीं है नहीं तो एक साथ हमको यहाँ जागृत देख रहा हूँ सप्रदे सब चार पर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं नहीं रहे आपको। है आपको आपको चार अवस्था अलग अलग एक साथ दिखाई दे रहा है, है? अनुभव आ सकता है क्या अलग अलग चारों पर अनुभव आप नहीं कर सकते आप जागृत अवस्था है जब तुम उसमें रहोगे स्वप्र दुखा है स्वप्राई नहीं तो स्वप्न में जाओगे तो जागृत नहीं रहेगा जब तो शिप्त में जाओगे जागृत है उसमें लीन हो गया जागृत कहाँ लीन हुआ स्वप्न में लीन हो गया बाह्य कमी अपेक्षा होकर वही जगत आपको लिखा गया रहा है चार अणा आठ अने में लीन हो गया, लीन हो गया। तो का है आठ अणा कहाँ है तरण में लीन हो गया उसी प्रकार दोनों के दोनों कहाँ गए सुषुप्ति में लीन हो तीनों कहाँ जाएंगे शुद्ध पूर्ण एक रुपया पूर्ण है नो पूर्ण ब्रह्म गौरीवा पाठ देख लो और ज्योतिष्य प्रकार करना है छड़ी है न कार न गौरीवा नहीं तो फिर बदल जाए कार न गौरीवा से ज्योतिषी करे ना ये ठीक कह की लड़काओं की लड़की अगर लड़का ही होगा पुत्रो न पुत्री लिख दिया हवा होगी पुत्री तो कहता है और कह मैं भूल गया तो ध्यान नहीं दिया कौम को डाला नहीं था पुत्रो न न न न केवल कौनरा डाल दिया पुत्री अलग हो गए वैसे हैं न को गर्भाना नहीं पीछे रहती है वाषिकारण अवत्य दृष्टांत है और दृष्टांत है न गौरी न को आगे के अनुसार है विश्वायीना पूर्व पूर्व प्रविला प्रतिपत्ति कर्णसादर पाद शब्द आगे नश्वायि ना? पूर्व पूर्व प्रविलापने विलय के द्वारा पूर्व पूर्व का उत्तरो उत्तर द्वारा तुय से प्रतिपत्ति की प्रतिपत्ति होती है पूर्व पूर्व साधनों को उत्तर उत्तर साधन में लाई करते हुए अंतिम साध्युता वस्तु कर प्राप्त करने के कारण से पूर्व तीन में साधनत्व आया अत करण साधन पाद शब्द मैंने वाला पाषद बनाओ पद्य ते अने नीति पाप ऐसा शब्द बना देना तुरस्य है वो तो साध्य है वहा तो कर्ण वित्पत्ति नहीं होनेगा फिर वह क्या होगा पद्यती थी कर्म सागर वहा तो कर्म व्युत्पत्ति करते असो पा ऐसे बनाने पा ऐसे बनाने पद्यते असो ऐसे बना पादशब एक पाद शब्द रूपेण समझना चाहिए नीचे टीका कर दिया देश विशेषे का शापसपणा संज्ञा आगे पढ़ पदे आना एक आना दो आना तीन आना तले चलता था ना उसको पढ़ कर ये मराठी पढ़ना नहीं पर सर तुझे वो नहीं लेने गया पढ़ बने आने एक आने दो आने चार आने आठ आने फिर व्यवहार की पा करो आगे करना भी क्यों करे आप व्यवहार का प्रसिद्धि को दे प्रसिद्धि है, है उसी प्रसिद्धि का अनुसरण कर दे समझाना आसान हो जाता है अतिभा व्यवहार प्रसिद्धि को लेकर ये आर शब्द का भी आप प्रयोग किया गया है